केन द्वितीय खंड यदि मन्यसे सुवेदेति वापि तद्भ्रमेवा नूल तम ब्रह्मलो ब्रह्मणो रूप यद सेवे स्वथ न तु तो मेव ते मे विदित भावार्थ आचार्य यदि तुम सोचते हो कि मैंने ब्रह्म को भली भाति जान लिया है तो निश्चित रूप से तुमने उस ब्रह्म का वह थोड़ा सा रूप ही जाना है जो तुम में और देवताओं में व्यक्त हुआ है अतः तुम्हें इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है शिष्य लगता है अब मैंने ब्रह्म को जान लिया है भाष्य यदि कदाचित मनसे सुवेदी सुष्टु वेद अहम ब्रह्म कदाचित यथाश्रुतम अपि दुर्विगेय दोषः क्षीणदोष सुधा कश्चि प्रतिपद्य न इति साकम आह यदि इत्यादि च दृष्ट एसो अक्षिणीपुरशो दृश्य से स आत्मा इति ह उवाचद अमृतम अभय ब्रह्म पंडितो अपि असुराराड़ विरोचन स्वभाव दोष वशाद अनुपद्य अपि अपतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न यदि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया यदि से आरम्भ होने वाला यह वाक्य आचार्य ने इस शंका के साथ कहा कि जैसा कि पहले बताया गया था कि यह ब्रह्म दुर्विज्ञेय अर्थात कठिनाई से जानने के योग्य होने के बावजूद कभी किसी शुद्ध चित्त वाले मेधावी व्यक्ति को ज्ञात हो सकता है परंतु किसी को नहीं भी प्राप्त हो सकता है इसी कारण शिष्य को यदि ज्ञान हुआ तो हो तो ठीक है और यदि न हुआ हो तो इस आशंका से आचार्य द्वारा यदि इत्यादि कहा गया क्योंकि श्रुति में अन्यत्र देखने में आया है कि वे ब्रह्मा बोले नेत्र में जो पुरुष दृष्टा देखने में आता है यही आत्मा है यही अमृत है यही अभय है और यही ब्रह्म है ऐसा कहे जाने पर प्रजापति के संतान तथा विद्वान होने के बावजूद असुरराज विरोचन को अपने स्वभाव दोष के कारण शरीर ही आत्मा है ऐसा अयुक्ति संगत होने पर भी विपरीत अर्थ की ही धारणा हुई तथा तथाइंद्रो देवराट सकद ऋत्य मान स्वभाव उक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवा लोके अपि अभी एक गुरु शुण्वता यथावत् प्रतिपद्यते कश्चि अयथावत कस्िद विपरीत कशि न प्रतिपद्यते अत्रहि प्रतिपद्य कि सर्वे अतीद्रियम आत्म अत्रि इति सदसदवादिताकिे तस्त ब्रह्मश्चित उत्तम प्रतिपत्ति यदि इत्यादि इधक वचनम युक्तम एव आचार्यस्य धर्म अल्पम एव अपनी नूनम तव वेत्थ जानी से रूपम वैसे ही देवराज इंद्र ने एक बार दोबारा और तिबारा कहे जाने पर भी ब्रह्म को न समझते हुए अपने स्वभाव दोष का क्षय हो जाने के बाद चौथी बार आकर उस पूर्वोक्त ब्रह्म को ही जान लिया था जब लौकिक विषयों में भी एक ही आचार्य के श्रोताओं में से कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है कोई ठीक से नहीं समझता कोई उल्टा समझता है और कोई बिल्कुल भी नहीं समझता तो फिर इस इंद्रियातीत अति सूक्ष्म आत्मतत्व का तो कहना ही क्या यही आत्मतत्व के विषय में सभी अस्तिवादी तथा नास्तिवादी तार्किकों ने अलग भ्रांत धारणा बना ली है अतः मुझे ब्रह्म ज्ञात हो गया है ऐसा निश्चित रूप से कहे जाने पर भी कठिनाई से जानने योग्य होने के कारण आचार्य का यदि तुम समझते हो यदि आशंका युक्त कथन उचित ही है अतः तुमने निश्चय ही ब्रह्म के स्वरूप को दहरम अर्थात थोड़ा ही समझा है किम अनेकानी ब्रह्मणों रूपाणी महांति अर्भकाणी च येन आह दहरम एव इत्यादि शंका क्या ब्रह्म के छोटे बड़े अनेक रूप हैं जिस कारण थोड़ा सा रूप ही जाना है आदि कहा गया अनेकानि बाढ़ नाम रूप उपाधिता ब्रह्मणो रूपा न स्वतः स्वतः तो अशब्दम अस्पर्शम अप अव्यय तथा च निंधवत् शब्दादि भी सह रूपाणी प्रतिषिध्यंते समाधान हाँ ऐसा ही है स्वरूप से तो नहीं परंतु विभिन्न नाम रूप तथा उपाधियों के फल स्वरूप ब्रह्म के अनेक पहलू होते हैं स्वरूप से तो उसमें शब्दों के साथ ही रूपों का भी निषेध करते हुए श्रुति में कहा है जो शब्द स्पर्श रूप व नाश से रहित और नित्य तथा गन्दहीन है ननु एन एव यद्रूप्यते तदेव स्वरूपम इति ब्रह्मलो अपि ब्रह्मणो अशेषेण निरूपणम तदेव तर स्वूप सैत् अत उच्चते चैतन्य पृथ्वी आदिनाम अन्यतमस्य अनतम सेपरीता धर्मो भवति तथा स्रोत्रदीना अंतको नवती चैतन्य उत्तर विज्ञान इति ब्रह्म रूप्यते तथा विज्ञान एवं सत्य ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञ ब्रह्म थे ब्रह्मलो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिसु शंका ऐसा है न कि जिस गुण के द्वारा ही किसी वस्तु का निरूपण किया जाता है वही उसका स्वरूप होता है अतः ब्रह्म भी जिस विशेषण के द्वारा निरूपित किया जाता है वही उसका स्वरूप होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि चैतन्य न तो पृथ्वी आदि पाँच तत्वों का न उनमें से किसी एक या सभी के परिणाम देह आदि का गुण होता है उसी प्रकार न ही स्रोत्रादि इंद्रियों का तथा न ही अंतकरण मन बुद्धि का गुण होता है अतः यह ब्रह्म का रूप है ऐसा कहकर चैतन्य के द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है वैसे ही श्रुतियों में भी यह कहकर ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित किया गया है ब्रह्म ज्ञान तथा आनंद स्वरूप है वह केवल ज्ञान घन है ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा अनंत है प्रज्ञान ब्रह्म है